पातंजल योग प्रदीप शरदर्शन समन्वय उत्तर मीमांछा श्री स्वामी शंकराचार्य जी अपने समय के अद्वितीय विद्वान थे इनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य शारीरिक भाष्य कहलाता है ब्रह्मसूत्रों के संस्कृत में जितने भाष्य हुए हैं उनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्री स्वामी शंकराचार्य जी का ही है और शंकर प्रतिपादित मत ही सामान्य रूप से वेदांत समझा जाने लगा है किंतु बहुत से विद्वानों का विचार है कि स्वामी शंकराचार्य ने अपनी अलौकिक बुद्धि और विद्या को बाधरायण सूत्रों के आशय को स्पष्ट करने की अपेक्षा अपने परिवर्तित संप्रदाय के मंडन और अपने से विभिन्नता रखने वाले मतों के खंडन में अधिक प्रयोग किया है डॉक्टर घाटे ने वेदांत नामक अंग्रेजी पुस्तक में शंकर रामानुज निम्बार्क मध्य तथा वल्लभ के व्याख्यानों का तारतम्य अनुशीलन कर मूल सूत्रों के प्रतिपाद्य सिद्धांतों को खोज निकालने का यत्न किया है उनकी सम्मति में शंकराचार्य के अनेक सिद्धांतों की पुष्टि सूत्रों से नहीं की जा सकती कार्य कारण के संबंध में सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हैं न कि विवर्तवाद के आत्माकृते परिणामात ब्रह्मसूत्र में सूत्रकार ने परिणाम शब्द का स्पष्ट निर्देश किया है प्रसिद्ध पाश्चात्य पंडित थीबो ने शंकराचार्यकृत भाष्य के स्वरिचित अनुवाद की भूमिका में शंकराचार्य की व्याख्या के संबंध में लिखा है कि वाजरायण का दार्शनिक सिद्धांत शंकराचार्य के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न किंतु शंकराचार्य ने अपने शुष्क निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत का प्रचार करने के लिए बाजरायण के ऊपर अपने मत का आरोप किया है इसलिए ब्रह्म सूत्र के शंकर भाष्य को पढ़ने से सूत्रकारक का वास्तविक सिद्धांत नहीं मालूम हो सकता इनकी समालोचना के अनुसार ही पूर्ववर्ती बहुत से समालोचकों ने स्वामी शंकराचार्य की विषय में ऐसा ही मत प्रकट किया है प्राचीन काल के रामानुजाचार्य ने भी ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान के प्रसंग में स्वामी शंकराचार्य के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न स्थलों पर दोष दिखलाए हैं रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य भास्कर ने अपने भाष्य के आरंभ में लिखा है कि शंकराचार्य ने सूत्रकार के अभिप्राय को गुप्त करके अपना सिद्धांत ब्रह्मसूत्र के भाष्य के बहाने प्रकट किया है संभव है उपर्युक्त समालोचनाओं में अत्युक्ति से काम लिया गया हो क्योंकि ब्रह्मसूत्र के भाष्यकारों में अपने संप्रदाय से भिन्न विचार वालों के प्रति प्रायः ऐसा ही शैली चल निकली है किंतु बाजरायण के मूल सूत्रों पर सांप्रदायिक पक्षपात से रहित होकर स्वतंत्र विचार से दृष्टि डालने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है के अन्य सब दर्शनकारों न्याय वैशेषिक विशेषकर सांख्य और योग के सदिश उनमें भी सांख्य और योग के द्वैत सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया है जो स्वामी शंकराचार्य की अद्भुत विद्वत्ता द्वारा निर्विशेष अद्वैत सिद्धांत के रूप में दिखलाया गया है ब्रह्मसूत्र में वैदिक दर्शनों का खंडन नहीं प्रत्युत श्रुतियों के साथ उनका समन्वय है और बारायण से लगभग ढाई हजार वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है जिनके संप्रदायों का ब्रह्मसूत्र के शंकर भाष्य में खंडन किया गया है वास्तव में यह बात प्रतीत होती है कि स्वामी शंकराचार्य के समय में सारे भारतवर्ष में नास्तिकता फैल रही थी और अवैधिक मत मतांतरों का सब और प्रचार था तांत्रिक संप्रदाय पाशुपत और पांचरात्र तथा सात मतावलों की नास्तिकता बढ़ रही थी बौद्ध धर्म जो एक प्रकार से सांख्य और योग का ही रूपांतरण है जिसके निवृत्ति मार्ग में भगवान बुद्ध ने अन्वय व्यतिरेक करते हुए समाधि द्वारा नेति नेति रूप सर्ववृत्ति निरोध स्वरूप अवस्थिति प्राप्त करना सिखलाता है श्रोतांतिक वैभाषिक योगाचार माध्यमिक आदि संप्रदायों में विभक्त होकर अपने उच्च आत्म और चैतन्यवाद से विचित होकर जड़वाद की ओर झुक रहा था और बहुत संभव है कि इस जड़वाद के प्रभाव में उस समय के कोई कोई दार्शनिक विद्वान भी वैदिक दर्शनों से अनिश्वरवाद को सिद्ध करने में प्रवृत्त हो रहे हों इसीलिए इस सारे अवैदिक और नास्तिक वातावरण को वैदिक धर्म में परिवर्तित करने के लिए स्वामी शंकराचार्य को पाशुपत पांचरात्र और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ वैदिक दर्शनों के भी खंडन की आवश्यकता हुई हो और जड़वाद के स्थान में अद्वैत चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक समझा हो यहाँ वैदिक दर्शनों विशेषकर सांख्य और योग के द्वैत सिद्धांत को संक्षेप से बतलाकर उसकी शंकर के अद्वैत सिद्धांत से सामान्य रूप से तुलना दिखला देना पाठकों की जानकारी के लिए उचित प्रतीत होता है